राजयोग ध्यान और समाधि ठीक वैज्ञानिक उपाय से अति चेतन अवस्था को प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें राजयोग के बारे में जो विविध साधन बतला रहा हूँ उनके माध्यम से तुम्हें जान पड़ेगा प्रत्याहार और धारणा के बाद अब ध्यान के बारे में चर्चा करूँगा देह के भीतर या उसके बाहर किसी स्थान में कुछ समय तक स्थिर रखने के निमित्त जब मन को प्रशिक्षित किया जाता है तब उसको उस दिशा में अविछिन्न गति से प्रवाहित होने की शक्ति प्राप्त होती है इस अवस्था का नाम है ध्यान जब ध्यान शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि मन अनुभूति के बाहरी भाग को छोड़कर केवल उसके अंतर्भाग या अर्थ की ही ओर एकाग्र हो जाता है तब उस अवस्था का नाम समाधि है धारणा ध्यान और समाधि इन तीनों को एक साथ लेने को संयम कहते हैं अर्थात यदि किसी का मन पहले किसी वस्तु में एकाग्र हो सकता है फिर उस एकाग्रता की अवस्था में कुछ समय तक रह सकता है और उसके बाद ऐसी दीर्घ एकाग्रता की अवस्था में वह अनुभूत के केवल आभ्यंतरिक भाग पर जिसका ध्येय वस्तु केवल कार्य है अपने आप को लगाए रख सकता है तो सभी कुछ ऐसे शक्ति सम्पन्न मन के वशीभूत हो जाता है जीव की जितने प्रकार की अवस्थाएँ हैं उनमें यह ध्यानावस्था ही सर्वोच्च है जब तक वासना रहती है तब तक यथार्थ सुख नहीं आ सकता केवल जब कोई व्यक्ति इस ध्यानावस्था से साक्षी भाव से सारी वस्तुओं का परिशीलन कर सकता है तभी उसे यथार्थ सुख और आनंद प्राप्त होता है अन्य प्राणी इंद्रियों में सुख पाते हैं मनुष्य बुद्धि में और देवमानव आध्यात्मिक ध्यान में जो ऐसी ध्यानावस्था को प्राप्त हो चुके हैं उनके पास यह जगत सचमुच अत्यंत सुंदर रूप से प्रतिमान होता है जिसकी वासना नहीं है जो सर्व विषयों में निलिप्त है उनके पास प्रकृति की ये विभिन्न परिवर्तन एक महासौंदर्य और उदात्त भाव की छवि मात्र है इन तत्वों को ध्यान में जान लेना आवश्यक है मान लो मैंने एक शब्द सुना पहले बाहर से एक कंपन आया उसके बाद स्नायुविक गति उस कंपन को मन के पास ले गई फिर मन से एक प्रतिक्रिया हुई और उसके साथ ही साथ मुझे बाह्य वस्तु का ज्ञान हुआ यह बाह्य वस्तु ही आकाश कंपन से लेकर मानसिक प्रतिक्रिया तक सब भिन्न भिन्न परिवर्तनों का कारण है योगशास्त्र में इन तीनों को क्रमशः शब्द अर्थ और ज्ञान कहते हैं भौतिक विज्ञान और शरीर शास्त्र की भाषा में उन्हें आकाश कंपन, स्नायु और मस्तिष्क में गति तथा मानसिक प्रतिक्रिया कहते हैं ये तीनों प्रतिक्रियाएँ संपूर्ण अलग होने पर भी इस समय इस तरह मिली हुई है कि उनका भेद समझा नहीं जाता हम यथार्थ में अभी उन तीनों में से किसी का भी अनुभव नहीं कर सकते अभी तो उनके सम्मिलन के फलस्वरूप केवल बाह्य वस्तु का अनुभव करते हैं प्रत्येक अनुभव क्रिया में ये तीन व्यापार होते हैं हम भला उन्हें अलग क्यों न कर सकेंगे